नो अर्थम अरे उन्होंने कहा था एक कारण से सब कार्य जाना जाता है नहीं और आपने कार्य में भी दो अंश है वो कार्य पर कारणांश का ही बोध होता है यह सब इतना कल्पना क्यों कर रहे हो सीधा जो सुनाई दे रहा है वैसे सर्व ले कारण को जानने से सगल कार्य को जाना जाता है सकल कार्य के तहत कार्य का सारा विषय स्वरूप भी जाना जाता है ऐसे अर्थ लेना चाहिए जैसा सुनाई दे रहा है वैसे उसको। को आपने तोड़ दिया को। और एक लश्यार्थ दी। में दो अंश है एक कारणांश है एक श्वास है अपना वो है और कारणांश सत्य है कांड का ज्ञान से कार्य ज्ञान का अर्थ है कांड का ज्ञान से कार्यगत कारणांश मात्र का ज्ञान ऐसा तुमने जो इसको जो संकोच कर रहा है तो क्यों कर रहे हो पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर पूछ रहा है श्रुति का अर्थ को तोड़ने का कोई अधिकार को नहीं जो है जो श्रुत है श्रुति का उसको वैसे का वैसे लेना चाहिए बिल्कुल ठीक कह रहा है बेचारा व्याख्या ने किन कारण विद्या आकांक्षा याशंकर क्या करो हम मजबूर हैं श्रुति का तात्पर्य क्या है तो जानना पड़ता श्रुति का तात्पर्य यदि उसमें होता तो हम मान लेते श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं है ना कभी ये कहो आपने निर्णय कैसे ले लो गया श्रुति का तात्पर्य नहीं है प्रकरण को देखो ना श्रुति का तात्पर्य मेरे और आपकी कल्पना के अधीन नहीं है उपक्रम उपसंहार के अधीन है उपक्रम क्या है उपसंहार क्या है सदैव स्वमित मद्रशि के बोध कराना है न कि सकल कार्यों को सिद्ध करना हमारे इष्ट नहीं है श्रुति अनंत कार्यों को स्वीकार करके उन सबका ज्ञान प्राप्त कराना चाहती है क्या उन सकल कार्यों का ज्ञान क्यों कराएगी मैंने उस कार्य को सत्य में मानना पड़ेगा इसलिए श्रुति सकल कार्यों को स्वीकार करना जो श्रुति द्वारा और से तो स्वीकार करके तब आप ज्ञान से सकल सत्य कार्यों को बोध कराना यह अर्थ उपक्रम उपसंहार के आधार पर निश्चय नहीं होता उपकरण क्या कहता है एकमे द्वितीय और यहां अनेक कार्यालय कार्यालय विरोध हो गया ना एक का विरोध अनेक और एक ज्ञान सकल ज्ञान की बात कहा था ये ना श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अविज्ञात विज्ञातम भवती प्रतिज्ञा थी और अब सबका बोध कराऊंगा जितने अज्ञात है सबका तेरे को ज्ञान करा दूंगा क्या बात है तात्क्रमोरा सड़लिंगों से निश्चय होता है और वह तात्पर्य कार्य का नहीं है इसे कहते तत्र तात्पर्य भावाद भाव ये सिद्धांत अद्वैति अभिमुखी बोधन सर्वबोध श्रुत ना विवक्षया अद्वैत में अभिमुखी कर तुम एवं अत्र एक बोधतः सर्वोध श्रुतोक्तम देखो श्रुति में एक का बोध से सकल का बोध का जो कथन है वह अद्वैत की ओर आपको अभिमुख करने के लिए कहा गया है क्योंकि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है हर चीज को जानने की चेष्टा है तो श्रुति माँ सोचती है ये पागल सारी जिंदगी बता देगा ना तभी माया के सारा पदार्थों का नाम भी नहीं पहचान पाएगा कितने नाम पकड़ोगे आप अरे इंद्र को बृहस्पति ने प्रत्येक पद का बोल कराने की चेष्टा किया एक हजार दिव्य वर्ष लगाने के बावजूद भी सकल संस्कृत शब्दों का विज्ञान नहीं करा सका अब तो माही के लाल क्या जानोगे सबका नाम समझोगे सारे शब्दों को समझ क्यों चक्र पढ़ रहे हो इसे दया मई श्रुति माता कर ये बेटा ये मत चक्र पढ़ इसको जानने का सबको जान तो सब जान ऐसे कह करके आपको वहां से जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है सब को जानने की प्रवृत्ति से हटा करके कारण भूत अद्वैत को जानने की ओर आपको अभिमुख करने के श्रुति प्रयास कर इस बात को समझो एक कि अद्वित अभिमुखी कर तुम एवं अत्र एक बोध सर्वोदय शब्दों उत्तम सब नई नानत से अच्छा नानात्य के कथन करने की इच्छा से श्रोत यहाँ कुछ नहीं बोल रही है कि नानात की ओर भागने का स्वभाव हम लोगों का है और उसे निवृत्त कराना चाहिए ना हर चीज को जानना चाहिए ये क्या है ये क्या है अब बच्चे को बाजार ले जाओ तो पागल हो जाओगे बच्चा क्या करेगा हर चीज ये क्या है ये पूछेगा वो क्या है पूछते रहेगा डांटना पड़ता चुप कभी तो ले गए हैं किसी बच्चे को नहीं अरे ये सब अनुभव बहुत जरूरी है संसार में तभी तो असली वैराग्य होएगा संसार से नहीं तो वो संसार से वैराग्य कैसे हो दर्शन आदि है दो कारण से होता है याद तो आपको दुख मिलना चाहिए भयंकर वो भी नहीं मिला आज तक घर लड्डू पड़े मिल रहा है तो, तो <laughs> नहीं कान तब होगा तुम अन करोगे तुमने दोष दिखेगा उस सरे लफड़ा आइए तो बोरा तो तो इससे तो बच रहो अपना पैदा करके मत ले जाओ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> किसी का ले जाओ बहन का ले जाओ भाई का ले जाओ रागी के निमित्त बनाना तो इसे कहते सर्व श्रुद्धा नहीं वो नाना तो से अच्छे श्रुति में नाना तो भी अवश्य कुछ भी नहीं कहा गया है अद्वैत विज्ञानी शिष्य अभिमुखी कर तुम एवं अद्वैत विज्ञान की ओर शिष्य को अभिमुख करने के लिए ही छात्रा एक से कारण सकल से का कार्यों का विज्ञान किया हुआ है। तो कार्याणाम अनेकेश विज्ञान सिद्धि कार्यों की अनेकत्व उनके विज्ञान उन सत्यत्व आदि का निश्चय करने के लिए नहीं है इत्य अभिप्राय और समझाएंगे विस्तार एक मृत्ड विज्ञावृमता ब्रह्म बोधेन जगत जगदबुर्यता एक विज्ञा एक विज्ञान से बुद्धि ये कर सत्कार जानते तात्पर्य सब कार्यों की को जानने का सर्व सर्व मृणमयीर्य था तथा तो एक ब्रह्म बोध ही उसी प्रकार से एक ब्रह्म का बोध से ही जगत बुद्धि विभाव था जगत की बुद्धि का निश्चय हो जाएगा इदम जगत सर्व ब्रह्ममय न स्वस्य तो स्व अपना कोई सत्य तनाग चीज नहीं है सब सबका अधिष्ठान जो है वह ब्रह्म ही सत्य है ये निश्चय करना है क्योंकि जिसमें असत्य बुद्धि हो जाती है उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं रह जाता है यदि स्वप्न के पदार्थ सत्यत्व बुद्धि हो तो उसको पाने का प्रयास करते भी नहीं करते लेकिन स्वाप्र पदार्थ असत्यत्व का निश्चय जगते ही बराबर हो जाता है अतः स्वाप पदार्थों की आपने किसी भी अभिलाशा या उसके प्रति मोह ममता कुछ भी नहीं होता यह श्रुति है जान कर की यदि जगत में भी हमें मिथ्या कराए तो उसमें आपकी जो तो ममता वगैरह वो आप खत्म हो जाएगा वो कैसे होगा उसके लिए कथन किया जा रहा है इनको जानो तुम तो जिस घट को घट समझ रहे हो घट नहीं है वह सुमृणमय है तो घट में जो मोह होता वो भंग हो जाएगा इसलिए आप में सत्य नहीं है इंद्रजालिक की माया है वही उसके दृष्टिकोण सत्य जगत भी इसी प्रकार से अधिष्ठान बोता भ्रम सत्य है जब जानेंगे तो भ्रम की ओर हमारा दृष्टि जाएगी भ्रम की ओर भ्रम को जानने भ्रम का अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे बाई जल्कि किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास छोड़ देंगे। इस से जा रहा है? प्राप्तोण सेज्ञान सर विज्ञान दृष्टा प्रश्नपुर यहां अमृतपिंडेन सर ज्यादा सैद्ध वाक्यूपुर दाष्टा प्रश्नपुर उदत्तम आदेशम अना शम विद्यात वाक्यर्थ प्रदर्शन प्रकृति फलित एक विज्ञान से कथन करने के लिए दृष्टान तो के द्वारा वाक्य से अर्थ निरूपण पुरस्वार्ध में इस वाक्य का अर्थ को ले लिया गया और उत्तरार्ध में क्या कर रहे हैं उदात आदेश क्या उस आदेश का तुमने पूछा जिसको जानने से और कुछ जानना नहीं रह जाता है जिसको सुनने से और कुछ सुनना नहीं रह जाता है, को है। इन सारे बातों को दिखाते हुए प्रकृत विचार में फल क्या है वो कथन कर रहे यथा घट शराब आदि उपादान से एक मृत पिंड घट शराब इत्यादि के उपायणे एक मृत पिंड उसके अवबोधन उसके ज्ञान से तदिकाराण सर्वेषा घटादी नाम बोध होती है उसका व्यवकार होता सकल घटादियों का बोध हो जाता है एवं सर्वोपादान से ब्रह्मण बोधा इसी प्रकार सारे जगत को पान बोधा एक किस ब्रम का बोध करने से तत्कार से कृष्ण से जगत बोध हो बोवगंत कार्य होता संपूर्ण जगत का बोध हो जाता है है अनु जगतो स्वरूप ब्रह्म ज्ञान जगत ज्ञान बहुत नाव गंतु शक्य थे ठीक है चलो मान लेता हूँ लेकिन ब्रह्म और जगत दोनों का स्वरूप में पहचानना जरूरी है जगत का भी लक्षण जानना जरूरी है ब्रह्म का भी लक्षण जानना जरूरी है दोनों को जानूंगा तब न किसमें हमें टिकना है किसका मुझे चिंतन करना है किसका मुझे त्यागना है ये निर्णय हो जाएगा नहीं तो क्या पता हम सोच रहे हैं है ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं और हो रहा है जगत का चिंतन क्या मालूम होगा क्योंकि जिस स्वरूप का आप चिंतन कर रहे हैं आप पहले निश्चय करें वह स्वरूप जगत का है कि ब्रह्म का है किसका है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं इसे धर्म का व्याख्या नहीं होता है धर्म अधर्म की व्याख्या बहुत जरूरी है उसको पहचानना जरूरी है नहीं तो पता क्या चलेगा करो धर्म है क्या धर्म है तद्दित यहां पर भी कहते हैं ये जानेंगे है कैसे आप क्या आप जिस चीज स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं वह स्वरूप ब्रह्म का है निर्णय कैसे होगा इसे पहले मैं दोनों तो का स्वरूप बताओ ब्रह्म क्या है जगत का स्वरूप क्या है स्वरूप अपरिज्ञान है इनके ब्रह्म और जगत के स्वरूप का ज्ञान न हो तो ब्रह्म ज्ञान जगतव्ञान बहुति ब्रह्म ज्ञान जग्ञान हो जाता है यह बात जानना असंभव हो जाता है इसलिए इतिहास उसका बोध कराने के लिए तो उन दोनों ब्रह्म सचिदानंद रूप से किम ब्रह्म है कदे सुख सचित सुखात्मक ब्रह्म है सचित और आनंदात्मक ब्रह्म है अरे जगत नाम नाम रूपात्मक और क्या प्रमाण है जी ब्रह्म सच्चुखात्मक है नृसिम के सप्तम मंत्र में शब्द है सचिदानंद ब्रह्म भ्रमण सच्चिदान प्रमाणम? ब्रह्म के सच्चिदानंद सच्चिद्या प्रमाणे इतनी आदिशुते प्रमाणमित अ प्रायापनी आदिशु प्रमाणे उत्तरस्मताए आथर्वण तब अथर्वेद बाहरतापनेशत मे साफ साफ ब्रह्म सच्चिदनंदमात्र ब्रह्मईदं सर्व सच्चिदनंदमात्र इत्यादि प्रदेश ब्रह्मण सचिदानूपत्म इत्यादि अनेको स्तर के वाक्य हैं या सचिदान ब्रह्मता का ब्रह्म स्वरूप आदिशब आदिशब और भी अनेक श्रुक्तियाँ जो है उनको मुख्य मुख्य उनको दो चार को बता रहे हैं देखिए सद्रूपम आरुणिप्राह प्रज्ञान बहृचम आनंद मन गम्यता छांदोग्येय फिर छांदो दिया प्राह सद्रुप मारुणि ये अद्वित का है, है। संतकुमार आनंदम संत कुमार भूमा के बारे जो का में जो कहा नारद जी को ये छांदो में है एवं इस प्रकार से अन्यत्र अन्य भी अनेकिषदों में ग्रहण कर लेना चाहिए किये की पुत्र के द्वारा श्रुदी में अपने पुत्र के कहा गया सदे अग्र आसिना सद्रुप ब्रह्म निरूपित सद्रुप ब्रम निरूपण किया गया छठे अध्याय में इसी प्रसादाध्याय नितिवेदी एक शाखा व्यवृत्त शाखा उसको पठन करने वाले और अतिरोपनिषदनिषद में प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म यदि प्रज्ञान रूपत्तम ब्रह्मो दर्शय थी हो गया चित्त हो गया है ना एक के लेकर ले रहे यहाँ पर सत्य के लिए छांद के दिया है चित्त रूपदा के लिए ऐत्रोपनिषद और आनंद रूपदा के लिए छादी का ही सातवाध्याय पूर्व छांदी स्वर्गे पूर्व दर्शाष्वर्ग में संत कुमार, कुमार आप थो गुरु नारद के शिष्य शिष्या नारदी के लिए आरम क्या करते ही जानने लायक चीज है बाकी कोई चीज जानने लायक नहीं है, है। पूछते गए तब आगे पूछते जवाब अंत में क्या यो वही भूमा तत्म जिसको इस दुनिया भूमा गा जाता है वह और कुछ नहीं है आनंद रूपताई है क्यों किसी भूम शब्दाविधेय से ब्रह्म शब्द है उसकी कथन किया है अन्य तो को, को भी, भी इस प्रकार जितने एक हजार एक सौ अस्सी सारे परिषदों को इकट्ठा करो सभी में आपके सर की बातें मिल जाएगी और सच्चता सैकड़ों परिषदों से इकट्ठा कर सकते हैं अन्यत्रिशु श्रदीशु तैतरी का श्रोचम कि आनंदो ब्रह्म विजाद वक्य आनंद दृष्ट में भाव सच्चिद आनंदेशमें श्रुति दर्शति इस प्रकार सचिता और आनंद जो ब्रह्म का है उसमें श्रुति प्रमाण दिखा दिया अब जगत के नाम और रूप ना उसमें क्या प्रमाण है विचिसूपा कृत्ता नाम ठीक है अहं व्याकरवानी वे नाम रूपे की श्रुदे है सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीरो नाम विचित्र सर्वाणी रूपाणी सारे रूपों का चयन करके निर्माण करके स्वरूप को बनाया नाम कृतवा उन्होंने नामकरण भी कर दिया अभिवदन यदास्ते और व्यवहार में बोलता हुआ जो रहता है वही सत्य समझे वही कर रहा है जरा का पहले बना लिया उसका नामकरण भी कर दिया उसके साथ व्यवहार भी करता है अहम व्याकरणी और उसी चांदो की जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी कर दिया इस जीव भाव से मैं सकल में प्रवेश करके नाम और रूपों को अभिव्यक्त करूंगा कहता है नाम रूपिति स सर्वाणी रूपा विचित्र धीरो इतनी इतनी और अनेने नाम अभिवदन और अन्य जीवन आत्म अनुप्रवेश क्या है जगत उस जगत में वर्मा क्या है नाम और रूप इन दोनों को श्रुत्या दर्शित है श्रुत ने साफ दिखा है ये भी जगत का स्वरूप है नाम और रूप ये में भी हाँ, आता है। भी है। है, है। कई जगह यही चीज़। उदाहरण इसी में भी व्याधा अचिंत शक्ति माय ब्रह्मण्य व्याकृता अव्यासृष्टे सृष्टि से पहले कैसे राम रूप अव्याकृत था मदान अभिव्यक्त था व्याधा और बाद दो प्रकार से अभिव्यक्त कर दिया कौन-सा प्रकार नाम और रूप नाम, नाम तो अचिंत्य शक्ति माया ये अव्याकृत क्या चीज है नया शब्द आ गया तब गाया है उसी वो ब्रदर्ण को प्रसद में अव्याकृत शक्ति उस मंत्र में कहा गया ब्रह्मणी विदा ब्रह्म में अव्या हैचिना है। पहले ज्ञात है जगत तद्ध जगत? जगत तरी सृष्टिपूर्व काले अग्रे अव्याकृत आसी अव्या नाम रूप के द्वारा इसका हुई है कैसे अभिव्यक्ति हुई थी वो नाम रूप असो नाम, नाम हो जावे और यह इसका आकार होवे इति से जगदो सृष्टि जगत के नाम रूप दर्शक दं, नाम रूपा प्रधान में भी दिखाया हुआ है सृष्टिपुर जगत अव्याकृतम अव्यक्त नाम रूपात्मक सृष्टि से पहले यह जगत अव्यकृत अव्यक्त नाम रूप वाला होकर केवसर है दो भाव से मैंने नाम वाचक हो गया उसे वाच्य रूप हो गया वाच्यवाचक भाव मैंने नाम रूप भाव से व्याक्रिय व्याक्री व्यक्ति कृतवान मैंने अभिव्यक्त कर दिया तदय अव आस और उत्तरार्ध में शब्द आया था मंत्र का जिसके बारे पूर्वार्ध में चर्चा हुई है उसको में उस अव्या शब्द के अर्थ वर्तन करने जा रहे हैं ये एम ब्रह्मणी अचित शक्ति माया वह यह जो पूर्व में इसी प्रकरण तेरहवें प्रकरण में विचार करके सिद्ध किया था अग्नि आदि की शक्ति का में भी एक अचिंतीय अनिर्वचनीय माया नाम की शक्ति है वही शक्ति को यहाँ ऐसा अवैकृत वही यहाँ अव्याकृत नाम से कहा गया है इस मंत्र में अव्याकर शब्द से उसी माया को कहा गया है तं रूपाभ्याम भी व्याक्रिय अर्थ मा इसी मंत्र के हिस्सा बीच में तम रूपाभ्या है इसका मतलब क्या होता है? और स्पष्ट करने के लिए उस वाक्य का उतने ही हिस्से का अर्थ कथन करने जा रहे अविक्रिय व्याप्त को जोड़ दिया अविक्रिय ब्रह्म निष्ठा विकारमेक अविक्री ब्रह्म में रहने वाली वह वा माया अनेक प्रकार से विकृत हो जाती है अविक्री ब्रह्म, ब्रह्म निष्ठा या माया शक्ति सा अनेकदा विकारम याती वो माया अनेक प्रकार विकार प्राप्त हो जाती इसमें क्या प्रमाण है माया वैसे हो रही है और ये माई है केवल है ब्रम मायाकृति माया को प्रकृति जानो प्रकृष्ट रूपेण क्रिया दे सर्विधि प्रकृति मूल कारण बारणम जगत उसको प्रकृति करके जानो और महेश्वर को माइन माई करके जानो माया से स्थिति माई ऐसे जानो दोनों जगत तु आया मायाम तु प्रकृति माइन तू दो तु आराय मंत्र विलक्षणता है एक दूसरे से अत्यंत विलक्षणता को प्रकट कर रहा है माया और माई ने माया और ईश्वर इन दोनों में एक दूसरे में अत्यंत सत्य है एक सत्य सबसे पहली बात ये और अतएव तो अत्यंत भिन्न है वो अत अत्यंत भिन्न है वो फिर भी माया अधिष्ठित होकर ही कार्य कर सकती है अभिन्न प्रतिबंधित कौन हुआ अग्निगत शक्ति मात्र अब अग्नि से भिन्न नहीं मालूम हो रहा है स्वतंत्र गण उपलब्ध नग्नि से अग्नि भी मानना पड़ता है फिर भी अग्नि से लक्षा भी है वो अनिर्वचनीय है तो तो यहां पर विषय कह दिया कि तू शब्द कर दिया दोनों का परस्पर अत्यंत विलक्षणता का ज्योतन करने के लिए दोनों ही जगहों में तू का प्रयोग कर दिया एक कर दे तो गड़बड़ होता माया तो उसे विलक्षण है लेकिन वो इससे विलक्षण नहीं है दो जगह रो भी जड़ हो जाएगा माया जड़ है ना इसलिए माया ईश्वर से विलक्षण है क्यों जड़ है विलक्षण तो है ना वह चेतन है उससे विलक्षण है जड़ इसका विलक्षण वो है का मतलब इस विलक्षण तो उसमें चेतनता हो जाएगी जा जाए। शक्ति में बहुत ही महत्व दोनों तू शा भी भाष्य है तो उसमें देखेंगे तो पता चलता कई जगह में जहां है अर्थ नहीं वो भाषकर बोल देते अनर्थको नहीं पादक नहीं पाते कोई अर्थ नहीं और जहाँ नहीं बोल रहे हैं ऐसे तो समझना हो सब कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट नहीं किया भाषा बन नहीं लिखा हो अन्य तो लिख चुके एक बार लिख दिया खलू का लेना पड़ेगा आपको जब तक वो नहीं कहते हैं कि अनर्थक है या जब तक उसके अर्थांतर नहीं कथन करेंगे तब तक पूर्व एक उप्रशंग अन्यत्र इत्यादि लेना भाषिकार का पूरा एक तत्व तो समय बाद भाषाकार के दिमाग में क्या है तत्व समय पूरी दस प्रश्न को एक रूप में दे कर रहे हैं भाषिकार परस्पर संबंध जोड़ रहा है, इसे एक ही बार बात को बार बार बार, बार, बार नहीं चाहते वो शब्द का बार बार बाकी क्यों कर जाकर शरीर बड़ेगा भाषा बढ़ते भाषा बड़ा हो जाएगा ना फालतू का इसे नहीं करते और जिस चीज की पुनरुक्ति जरूरी है भ्रांति निवृत्ति प्रकरण में भ्रांतियां पैदा हो जाती है उसके लिए जहां जरूरत होता है उत्तम तो आवृत्ति भी की है जहां जहां जरूरी समझते हैं कहें पच्चीत आवृत्ति इसके अंदर क्यों नहीं बोला ऐसा नहीं मना जहां जिस चीज की जरूरत हो तो वही समझते हैं महान पुरुष लोग हैं त्रिकालज्ञ त्रिकालज्ञ लोग वह जानते हैं किसकी आवृत्ति करना है किसकी आवृत्ति करना नहीं तो इसलिए यहां पर भी समझ इसी प्रकार से कहते देखो तू की आवृत्ति है अनर्थ निपातक नहीं है अविकारिणी ब्रह्मणी कर कहेंगे टीका के अंतिम पंक्ति में आ रही है बात को अविकारिणी ब्रह्मी वर्तमान साधा अविकारी ब्रह्म में विद्यमान सा सामने साया अनेक प्रपंच रूपेण बहुधा विकार परिणाम प्राप्त अनेक प्रकार से मतलब क्या भूत भौतिक इत्यादि प्रपंच रूपेण बहुत प्रकार से विकार परिणाम प्राप्त होती है माया ब्रह्मणी वर्तर प्रमाणं माया ब्रह्म है क्या प्रमाण है तो मूर्ता प्रकृति प्रक्रीय अनिया ये प्रकृति उपादनक विद्या जानिया जगत वस्तु उपादन कर मिन तस्याश्रय तद्व मने मश्रयूप तद्वान् महेश्वर माया नियामक महेश्वर मैक नियामक है देखिये अब क्या करे उ परस्पर वैलक्षण ज्योतना दोनों जो तू शब्द है पूर्वार्थ माया के साथ माई के साथ रहेगी और परस्पर वैलक्षणता का ज्योतन करने मायापैद्रमण प्रथम कार्य हमने कहा ना माया से सारा जगत पैदा हुआ अवैक्र से सारा जगत कते हुआ इसका नाम का तय हुआ कत की पहले बताओ फिर कैसे हुआ एक तो कार्य बता दूंगा वैसे सब समझ लेना कौन सा आकाश बोलेंगे आदिविकारि अवकाश तस्विथ्या आकाश आद्य विकार कौन है आकाश इस आकाश में देखिए ब्रह्म गति स्वरूप मारा कारण का स्वरूप सो अस्ति। अब क्या कहोगे आकाशम अस्ति अपने काश हो अस्थि आपने कहा सत्य क्या आ गया और भाति प्रियवान कारण का स्वरूप उसका अपना क्या स्वरूप है फिर तस्य रूपम अवकाश ये उसका रूप हो गया अवकाश प्रदातृत्व उसका स्वरूप है और उसका नाम क्या है विकार का पहले विकार का आकाश तो नाम हो गया आकाश स्वरूप हो गया अवकाश नाम रूपा तक चीज उत्पन्न हो गया और इसमें कारण का सारा गुण भी आ रहा है कारण के धर्म जो कारण का स्वरूप है सच्चिदानंद और आनंद लेकिन ये जो नाम और रूप है आकाश और अवकाश ये दोनों ही मिथ्या है न वो जो तीन है लेकिन सच्चिदानंद वो नहीं मिथ्या वो मिथ्या नहीं कारण आज आगतम रूपत्र महा उस कारण से आया हुआ रूपत्र और अवकाश स्वरूप रूपत्र है तो वह लक्षण महा लेकिन ये जो अवकाश रूपता है आकाश की और आकाश जो नाम है ये दोनों कैसे है उस रूपत्र से क्षण है क्या विलक्षण होता है वो तीन कैसे है वास्तव मित्रता वो मार्ग के सत्य अर्थ है तस्वीर चतुर्थ रूप से मिथ्या चौथा है रूप है क्या अवकाश वो नाम तो ही पहले के ये नाम के जो तो नहीं है बार बार। नाम दे इसलिए कहते उसके बारे में नहीं कहेंगे रूप की मिथ्या तो को प्रश्न करेंगे कैसे न पश्चात आदावंते वर्त ना वर्तमान में हिस्सा है अभिव्यक्ति से पहले यह अवकाश नाम का चीज था क्या माया में आदि विकार का अभिव्यक्ति से, से पहले अवकाश नाम का चीज नहीं था और पश्चाचापिनाशत नाश के बाद में भी नहीं रहने वाला स्वरूप घटवत दृष्टांत क्या है घटवत् घट गट क्या है उत्पत्ति से पहले उस घट घटपता थी क्या नहीं थी नाश होने के बाद में भी नहीं है चूर्ण हो जाएगा तब तो घट घटपता नहीं रह गया घटपते क्या है कंब ग्रीवादु प्रथु बुद्धनोदरा पहले प्रथु बुद्धन उदय स्थल भी है गोल भी है, पेट जिसका सुंदर गोल पेट जिसका गोल पेट जिसका, भी भी कहते हैं। भी कहते हैं, हैं, ये उसके रूप है वो उत्पत्ति से पहले भी नहीं उत्पत्ति के बाद भी नहीं है बीच मात्र दिखाई दे रहा है जब बीच में दिखता है वो बीच में भी नहीं है ऐसा समझो जो दिख रहा है इसके लिए मांड कार्य करते आदो अंते जो आदि में नहीं था अंत में नहीं रह जाता है जब बीच में जी करे वर्तमान ये पितर तो था वर्तमान विवास है नहीं निश्चित कर लो निश्चय कर लो दुनिया में नहीं अपने में पैदा होने से पहले ये शरीर नहीं था पैदा होने से पहले शरीर था क्या नहीं था मरने के बाद भस्म हो जाने वाला है तब भी नहीं रहने वाला है अब मछलियों का भंडारा होगा महात्मा होगा तो और क्या एक गंगा तो में ढालेंगे मछलियां खाएंगे तो आखिर में क्या यह रहने वाला है तो इसलिए आदो में भी नहीं है तो बीच में भी मैं बोला करो, है नहीं जो है तो वर्तमान के आधार पर कहते हैं यह अवकाश रूपता भी जो वर्तमान में है वह अभी वास्तव में नहीं है अति जो अस्त्र से तीनों काल में जो नहीं रहता है वो मिथ्या आज तीनों काल में अनुकामी है, वो है। के और है का अनुकामी वो सत्य प्रतियमान अवकाश से कथम असत्य बीच में वो अवकाश प्रतियमान है आगवंत वाक्य में प्रमाण स्मृति भी प्रमाण है, है क्या स्मृति है व्यक्ति भूतानी भारत व्यक्त मध्या भारत अव्यक्तना चतुर्थ पाद को अपने अर्थ दिया तीन पाद तो से ग्रहण कर लिया चौथे पाद को तो छोड़ लिया अव्यक्ता भूतानी ये भूत कैसे है अव्यक्त है पहले हमेशा ये व्यक्त होते भूत तो वैसे लेना <laughs> तो किसी पर आ जाते तो व्यक्त हो जाते आ, ये तो भूत दूसरा भूत है ना। की बात हो रही है। ये जो भूत कैसे हैं अव्यक्त आदि सृष्टि से पहले व्यक्त नहीं थे और अव्यक्त निधन विनाशोत्तर का अभ्यक्ति होते हैं व्यक्त मध्यान भारत ओ भारत ये भीष्म्यक्त मात्र ही है इत्याह कृष्णों अर्जुनों प्रति ऐसे कृष्ण ने अर्जुन के प्रति स्पष्ट कहा था ये आदो अंतिक अन्याय का, का स्मृति भी संबंधी हो गया अतएव जगत का नाम और जो रूपात्मक जगत है यह मिथ्याय स्थित हो